शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता लिंग नाभी जिहवा नासग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं वृक्ष आदि को पौरुषलिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतलिंग साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली अघनी एवं गेहूं को लिंग अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं लिंगों में सबसे प्रथम रस लिंग का वर्णन किया जाता है रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शुद्धों को महाशुद्धि देने वाला है स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है स्त्रियों विशेषतर सदवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है प्रवित्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघ्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे पूजा के अंत में शिवलंग को स्फुट में संपुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे जो नवृत्त मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है उन्हें विख्यात से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें विभूति तीन प्रकार की बताई गई है लोकाग्निजनित वेदाग्निजनित और शिवाग्निजन लोकाग्निजनित लोकाग या लौकिक भस्म को द्रव्यों के शुद्धि के लिए लाकर रखें मिट्टी लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्यों की तिल आदि द्रव्यों की वस्त्र आदि की तथा प्रयूषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है कुत्ते आदि से दूषित हुए पतपात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए वेदाग्निजनित जो भस्म है उनको उन उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है